वेदांत सिद्धांत और व्यवहार क्रम विकास के कारण की खोज के द्वारा विज्ञान एक जाति स्पेसिस के अन्य प्रकार की जात में परिवर्तन के लिए योग्यतम की अवस्थिति सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और यौन निर्वाचन सेक्शुअल सिलेक्शन संबंधी विधान पर पहुंचा है जहां तक सृष्टि संबंधी क्रम विकास की सत्यता का प्रश्न है वेदांत इससे सहमत है पर इससे उनका मतभेद इसलिए है कि वह कहता है कि एक प्रकार की जाति के अन्य प्रकार की जाति में परिवर्तन का कारण है प्रत्येक रूप में विद्यमान परमात्मा का अपने को उत्तमोतम रूप में व्यक्त करने के लिए संघर्ष जैसा कि हमारे एक बहुत बड़े दार्शनिक का कहना है कि सिंचाई के मामले में जहाँ तालाब ऊँची सतह पर स्थित है पानी खेत में बहने की सर्वदा चेष्टा करता रहता है पर व्यवधान द्वारा रोक दिया जाता है व्यवधान तक पानी अपनी प्राकृतिक गति से ही बह आएगा परमात्मा की इस संघर्ष ने मानव रूप तक उत्तरोत्तर उच्च रूपों को उत्पन्न अथवा व्यक्त किया आज भी वह उसी प्रकार प्रगतिशील है और यह पूर्ण तभी होगा जब परमात्मा अपने आप को बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप में अभिव्यक्त कर देगा क्रम विकास के उच्चतम भूमि में वह है जहां इंद्रिय ग्राह्य विश्व का अतिक्रमण होकर इंद्रियातीत अद्वितीय चैतन्य सत्ता में अवस्थिति होती है विकास की इस अवस्था में मनुष्य बहुत पहले पहुंच चुका है ईसा बुद्ध तथा उनके समान संसार के बड़े आचार्य इस अवस्था में पहुंच चुके हैं अज्ञात रूप में संपूर्ण मानव जाति उसी की ओर अग्रसर हो रही है पर क्या क्रम विकास की यह सर्वोच्च पूर्ण व्यवस्था संभव है वेदांत कहता है हाँ अवश्य ही क्योंकि क्रम संकोच के बिना क्रम विकास कभी हो ही नहीं सकता इस विकास का अनंत क्रम स्वीकार करना एक सरल रेखा में अनंत गति को स्वीकार करने के समान ही होगा जिसे आधुनिक विज्ञान ने असंभव बताया है यह पूर्ण विकास प्राप्त करने में समाज को अनेक युग लग जाएंगे पर मनुष्य उसे इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है और उसने किया भी है यह बात हम संसार के धार्मिक इतिहास में देख पाते हैं बाइबिल आदि क्या है केवल उन मनुष्यों के अनुभव का लेखा जो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं उसे अच्छी तरह पढ़कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वह अवस्था जिसे वेदांत ने सुप्रसिद्ध महावाक्य तत्वमसि में व्यक्त किया है अर्थात तुम ही ज्ञान और आनंद का वह अनंत सागर हो वही अवस्था बुद्ध द्वारा व्यक्त की गई निर्वाण प्राप्ति की अवस्था है वही अवस्था ईसा द्वारा व्यक्त की गई स्वर्ग में रहने वाले पिता के समान पूर्णता प्राप्त करने की तथा मुस्लिम सूफियों द्वारा व्यक्त की गई सत्य के साथ एकत्व प्राप्ति की भी अवस्था है वेदांत का यह साधिकार कथन है कि मनुष्य की ब्रह्म से एकत्व प्राप्ति अर्थात उसकी वास्तविक प्रकृति अनंत और अखंड है का यह विचार भारत या उसके बाहर के प्रत्येक धर्म में विद्यमान है केवल कुछ धर्मों में यह विचार रूपक तथा प्रतीक उपासना द्वारा व्यक्त किया गया है इसका कहना है कि जिस स्थिति को एक मनुष्य या कुछ मनुष्य बहुत पहले पहुंच चुके हैं वह सभी मनुष्यों का प्राकृतिक उत्तराधिकार है और आज या कल उस स्थिति को सभी प्राप्त करेंगे इस प्रकार वेदांत के अनुसार मनुष्य स्वयं ब्रह्म है और मानव प्रकृति में जो कुछ दृढ़ उत्तम तथा शक्तिशाली है वह उसके भीतर विद्यमान ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति है इस अतीन्द्रिय परमोच्च ज्ञान की अवस्था में ही सर्वविध नैतिकता का आधार निहित है वर्तमान काल में सापेक्ष के भीतर नैतिकता के स्थायी आधार का पता लगाने के लिए असफल प्रयत्न किए गए हैं हम लोगों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं इस बात का अनुभव करता है कि नैतिकता निस्वार्थता तथा परोपकार उत्तम है और इनके बिना न व्यक्ति का और न राष्ट्र का ही विकास हो सकता है किसी धर्म विशेष के क्षेत्र से बाहर रहने वाले उपयुक्तवादी व्यक्ति भी उपरुक्त गुणों का प्रसार या समझ कर, कर रहे हैं कि हमें वे कार्य अवश्य करने चाहिए जिनसे अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक उपकार हो सके पर यदि हम प्रश्न करें कि हम ऐसा क्यों करें हम अपने भाई को आत्मवत क्यों समझें और अन्य सब हित न करके भी अधिक से अधिक अपने उपकार की चेष्टा क्यों न करें तो कोई युक्ति-युक्त उत्तर हमें नहीं मिलेगा इस प्रश्न का जो उत्तर वेदांत देता है वह यह है कि आप और हम इस विश्व से अलग नहीं हैं ब्रह्मवर्ष हम लोग अपने को पृथक तथा एक दूसरे से स्वतंत्र समझते हैं लेकिन सभी इतिहास सभी विज्ञान यह दर्शाते हैं कि बाह्य अथवा आभ्यांतरिक किसी भी दृष्टि से यह विश्व एक और अखंड है हमारे भिन्न भिन्न शरीर मानो बाह्य जल रूपी महासागर की विभिन्न तरंगे हैं परंतु उनमें वास्तव में कोई भेद नहीं है इसी प्रकार इस जड़ जगत के पीछे मनोरूपी वह एक विशाल महासागर है और हमारे मन मानो उसकी विभिन्न लहरें हैं और उसके पीछे है वह निरपेक्ष पूर्ण ब्रह्म जो हमारी आत्मा है मानव जीवन संबंधी सभी कुछ इस एकत्व की ओर संकेत करता है हमारा प्रेम हमारी सहानुभूति दयालुता और परोपकार ज्ञात या अज्ञात रूप में विश्व के साथ मनुष्य के इस एकत्व की अभिव्यक्ति मात्र है ज्ञात या अज्ञात रूप में प्रत्येक व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है ज्ञात या अज्ञात रूप में वह व्यक्त करने की चेष्टा करता है कि वह विश्वव्यापी परमात्मा के साथ एक रूप है और इसलिए वह प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक शरीर से अभिन्न है तथा दूसरे को चोट पहुंचाकर वह अपने को ही चोट पहुंचाता है और दूसरों को प्यार कर वह अपने को ही प्यार करता है